श्री घर्घ संहिता गोलोक खंड बीसवा अध्याय दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का एवं गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्त्रोत्र श्री नारद जी कहते हैं राजन एक दिन मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए रज मंडल में आए उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र वालुका मैपुल के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहाँ लौटते परस्पर मल्लयुद्ध करते तथा भांति भांति की भालोचित लीलाएं करते थे इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे उनके सारे अंग धूल से धूषरित थे मस्तक पर काले घुराले के शोभा पाते थे दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्रीहरि को देख दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ श्री मुनि मन ही मन कहने लगे क्या यह वही सदविध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है परात्पर पर श्री कृष्ण नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए तब फेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए फिर उनकी गोद से हट गए श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के आ गए। हंसते हुए कृष्ण के स्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे उन अरण्यों अर्थात जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे मैं कहां से यहां आ गया इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निकल गया उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वहां सातों लोगों और पातालों से समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए उस पर्वत पर शत वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे इतने में ही सम्पूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था इसी अवस्था में एक सहस्त्र युग व्यतीत हो गए तदनंतर मुनि एकार्णव के जल में डूब गए उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई फिर वे पानी के भीतर विचरने भी लगे वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुँचे वहाँ से उस ब्रह्मांड के शुरू भाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत चरते रहे इसी प्रकार वहाँ एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस भुण गए घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले फिर तत्काल उन्हें महती जलराशि दिखाई दी उस जल राशि में उन्हें कोट कोट ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत कोट मारतंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्ष्य दल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधावल्लभ व लक्ष भगवान श्रीकृष्ण को देखा जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गहवों से संपन्न थे असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्रीहरि के साथ उनके गोलों का भी मुनि को दर्शन हुआ उन्हें देखकर भगवान श्रीकृष्ण हंसने लगे हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हें बाल रूपधारी श्री नंदनंदन को देखा जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य बालुका में रमण स्थली में बाल बालकों के साथ विचर रहे थे महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि यह श्रीकृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म है फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा श्री मुनि बोरे जिसके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल है अधर बिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं तथा श्रीअंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं उन बाल्यवस्था से विलसित मनोज्ञ श्री नंदनंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ जिनके चरणों में मंजीर और नुपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची कल शोभा दे रही है जो बघ नखा से युक्त यंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित हैं जिनके भाल देश में दृष्टिजनित पीड़ा हर लेने वाली कंजल की वेदी शोभा दे रही है तथा जो कलिंद नंदिनी के तट पर बालोचित क्रीड़ा में संलग्न हैं उन श्रीहरि की मैं वंदना करता हूं जिनके पुण्य चंद्रोपम सुगध सुंदर थु, मुख पर नूतन नील घन की श्याम विवाह को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी मुकुंद कोमुद कुछ झुका हुआ है उन आप नंदनंदन नंद श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है जो प्रातःकाल उठ कर इस श्री नंदन नंदनंदन नंद स्तोत्र नंद का पाठ करता है उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन नंद सानंद प्रकट होते हैं श्री मुनिर्वाच बालम नवीन सतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजलं बेघरुचि मंदस्मृतम मधुरसुंदर मंदयानम श्रीनंद नंदनमह मनसा नमा मंजीर नूपूरण वर्रत्नकाची श्रीहारकेश प्रतियंत्रम दृष्टाति हिमासी बिंदु विराजमान वंदे कलिंद तनुजात पूर्णिंदुसुंदर मुखोपर कुंजिताग्राहन्वीन घननील निभा स्फुर आनत शिकुमद से नंदत्म सबलाय नमो नमस्ते श्रीनंद नंदन स्त्रोत्रातरुत्था पठे तंडे त्र गोचरम जाति सा नंदम नंद नंदन नारद जी कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि मुनिषिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिकाश्रम की ओर चले गए श्री गर्ग जी कहते हैं सौनक इस प्रकार देवर्षि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था ब्रह्मन वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया भगवान का श्रीयश कलिकलुष का विनाश करने वाला धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है अब तुम और क्या सुनना चाहते हो शौनक बोले तपोधन इसके बाद मिथिला नरेश बहुलास्व ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामनि नारस से क्या पूछा वही प्रसंग मुझसे कहिए श्री गर्गजी ने कहा सौनग ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिल नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में जो मंगल का धाम है प्रश्न किया श्री बहुलास ने पूछा प्रभु परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की यह मुझे बताइए पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगल में चरित्र संपादित हुए हैं इस श्री अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए यह सब बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन तुम्हें अनेक साधुवाद है क्योंकि तुमने श्रीहरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई हैं उनका मैं वर्णन करूँगा यह गोलोकखंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है गोलोक के रासमंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था इसे श्री कृष्ण ने कुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया है फिर मैंने तुमको वह सुना दिया यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है क्षत्रिय से सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोकधाम में जो प्रकृति से परे है पहुंच जाता है गोलोक खंडम च गुह्यम परम अद्भुत श्रीकृष्ण प्रकथित गोलोक रासमंडल निकुंजे राधिकाई चाधाम दधाध मैया तोभ्यं श्रावित दत्त सर्वाचद परम इदम पढ़तिशास्थको भवन शु्वद चक्रवर्ती श्या क्षत्रियंड विक्रम वैश्यो नृपतिर्भूया छुद्रो मुच्चे बंदनाफलो योगी जगति जीवन्मुक्त स जायते यो नित्यं पठते सम्य भक्तिभा सन्व स कृष्णचंद्रस्य कृष्णचंद्रस्ोलोकम प्रकृति परम इस प्रकार श्रीघर्ग संहिता में गोलोकखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा श्रीनंदनंदन स्तोत्र का वर्णन